श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौहत्तर पाँच जनवरी अठारह दिन का पिछला पहर है चार बजे का समय होगा पंचवटी वाले कमरे में श्री उत्तराखाल तथा और भी दो एक भक्त मणि का कीर्तन सुन रहे हैं गाना सुनकर राखाल को भावावेश हो गया है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण पंचवटी में आए उनके साथ बाबू राम और हरीश हैं राखाल इन्होंने कीर्तन सुनाकर हम लोगों को खूब प्रसन्न किया श्री रामकृष्ण भावा बेश में गा रहे हैं ऐ सखी कृष्ण का नाम सुनकर मेरे जी में जी आ गया श्री कृष्ण ने कहा यही सब गाना चाहिए सब सखी मिली बैठल फिर कहा बात यही है कि भक्ति और भक्तों को लेकर रहना चाहिए श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर यशोदा राधिका के पास गई थी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 चिदात्मा और चित्सशक्ति चिदात्मा पुरुष है और चिस शक्ति प्रकृति चिदात्मा श्री कृष्ण है और चित्सशक्ति श्री राधा भक्तगण उसी चिस शक्ति के एक एक स्वरूप हैं वे सखी भाव या दास भाव को लेकर रहेंगे यही असली बात है संध्या हो जाने पर श्री कृष्ण काली मंदिर गए मणि माता का स्मरण कर रहे हैं यह देखकर श्री रामकृष्ण प्रसन्न हुए सब देवालियों में आरती हो गई श्री कृष्ण अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए माता का स्मरण कर रहे हैं जमीन पर सिर्फ मड़ी बैठे हैं श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए हैं